अनुभूमिका एक यह सिद्ध बात है कि पांच सहस वर्षों के पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत ना था क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं वेदों की अप्रवृत्ति होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ इनकी अप्रवृत्ति से अविद्या अंधकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रमय युक्त होकर जिसके मन में जैसा आया वैसा मत चलाया उन सब मतों में चार मत अर्थात जो वेद विरुद्ध पुराणी जैनी किरानी और कुरानी सब मतों के मूल हैं वे क्रम से एक के पीछे दूसरा तीसरा चौथा चला है अब इन चारों की शाखा एक सहसत्र से कम नहीं है इन सब मतवादियों इनके चेलों और अन्य सब को परस्पर सत्य असत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम ना हो इसलिए यह ग्रंथ बनाया है जो जो इसमें सत्य मत का मंडन और असत्य मत का खंडन लिखा है वह सब को जनाना ही योजन समझा गया है इसमें जैसी मेरी बुद्धि जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रंथ देखने से बोध हुआ है, उसको सबके आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समझा है क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलन सहज नहीं है पक्षपात छोड़कर इसको देखने से सत्य असत्य मत सब को विदित हो जाएगा पश्चात सब को अपनी अपनी समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज होगा। इनमें से जो पुराण आदि ग्रंथों से शाखा शाखांतर रूप मत आर्यवर्त देश में चले हैं उनका संक्षेप से गुण दोष इसे ग्यारहवें समूलास में दिखलाया जाता है इस मेरे कर्म से यदि उपकार ना माने तो विरोध भी ना करें क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी की हानि वा विरोध करने में नहीं किंतु सत्य असत्य का निर्णय करने कराने का है इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्याय दृष्टि से वर्तना अति उचित है मनुष्य जन्म का होना सत्य असत्य का निर्णय करने कराने के लिए है ना के वाद विवाद विरोध करने कराने के लिए इसी मत मतांतर के विवाद से जगत में जो जो अनिष्ट फल हुए होते हैं और आगे होंगे उनको पक्षपात रहित विद्व जन जान सकते हैं जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतांतर का विरुद्धवाद ना छूटेगा तब तक अन्योन्य को आनंद न होगा यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वद जन द्वेष छोड़ सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना कराना चाहें, तो हमारे लिए यह बात असाध्य नहीं है यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोधी ने सब को विरोध जाल में फंसा रखा है यदि ये लोग अपने प्रयोजन में ना फंसकर कर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें, तो अभी एक के मत हो जाएं। इसके होने की युक्ति इसकी पूर्ति में लिखेंगे सर्वशक्तिमान परमात्मा एक मत में परवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों की आत्माओं में प्रकाशित करे अलमति विस्तरेण विपश्चिदर शिरोमणिशो।